प्राप्त होता है यानी श्रुत्यादि ही प्रमाण है उसके द्वारा स्वर्गादि की प्राप्ति होती है किंतु ब्रह्म जिज्ञासा में उससे कुछ अंदर है ब्रह्म जिज्ञासा यद्यपि ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान श्रुत्यादि से प्राप्त हो जाता है तो भी उसका फल अवसान है इसलिए कहा न नुत्यादय अभवादय प्रमाण न एव धर्मजिज्ञायाव श्रुत्याद प्रमाण ब्रह्मजिज्ञायादुभवादयेह प्रमाण तो अनुभवादि को भी यहां प्रमाण के रूप में लिया जाता है उसका कारण आगे बताया भूतवस्तु विषय ब्रह्म जिज्ञासाया ये ब्रह्म जिज्ञासा जो है भूतवस्तु का विषय है अनुभव अवसानवाद भूतवस्तु विषयत्वा च से अनुभव में अवसन्न होता है क्योंकि ये भूतवस्तु विषय है भूत यानी पहले से सिद्ध वस्तु के संबंध में चर्चा होती है ये सारी चर्चा हम अपने ही बारे में कर रहे हैं कि हम अपने स्वरूप के बारे में ही ये चर्चा कर रहे हैं तो स्वरूप तो पहले से सिद्ध होता है अब जगत की है जगत का भी स्वरूप है जीव का भी स्वरूप है ईश्वर का भी स्वरूप है सबका स्वरूप है वो स्वरूप जो है ब्रह्म से इतर नहीं है इसलिए वो स्वरूप वस्तुभूत होने से उसमें वो ब्रह्म निहित रहता है इसलिए अनुभव के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जा सकता है तो अनुभव में आके पर्यावसन्न हो जाती है ब्रह्म विद्या और जो धर्म ज्ञान है धर्म ज्ञान में कर्तव्य शेष रहता है आप धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिए इतने मात्र से आपको फल नहीं प्राप्त होगा धर्म के ज्ञान में ज्ञान के बाद फिर कुछ कर्म करना होगा उसके संबंध में जो कर्म करना है वो पूरा करने के बाद तब आपको उसका फल प्राप्त होगा तो केवल ज्ञान मात्र से फल नहीं होता है ज्ञान और कर्म और उसके बाद फल होता है जैसे कोई बीमार व्यक्ति है उसने दवाइयों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर ली क्या ऐसे ऐसी दवाई खानी चाहिए वो खाने से बीमारी ठीक हो जाती है ऐसे ज्ञान प्राप्त कर ली इतनी मात्र से उसको फल नहीं होगा कि दवाई ला करके बना करके तैयार करके फिर उसको खाना पड़ेगा तब जाकर के उसका फल प्राप्त होता है तो ये है स्थिति तो जो वस्तुभूत है पहले से जो सिद्ध होगा तो उसके ज्ञान से फल होता है और जो फैले से सिद्ध नहीं है उसके ज्ञान से फल नहीं होता है उसके बीच में कर्म की भी अपेक्षा है तो इस प्रकार ज्ञान दो प्रकार का हो जाता है एक तो सामान्य सामान्य ज्ञान साधारण ज्ञान और एक विशेष ज्ञान यहां सामान्य ज्ञान में सबके बारे में आपको जानकारी हो जाती है और विशेष ज्ञान में कहीं कुछ करना पड़ता है और कहीं वस्तुभूत है तो उसका स्वरूप ज्ञान हो जाता है इस प्रकार दोनों में भेद भी आएगा तो यही कहा था कर्तव्य विषये कर्तव्य ही विषय न अनुभव अपेक्षा अस्त कर्तव्य विषय में अनुभव की अपेक्षा नहीं है क्यों करने के लिए कहा जैसा करना है वैसा करेंगे तो उसका फल हो जाएगा उसमें पहले से कोई अनुभव होने की आवश्यकता नहीं होती है श्रुत्यादि प्रामाण्यम उसमें श्रुत्यादि की ही प्रामाण्यता रहेगी जैसा कहा गया वैसा ही करना चाहिए तब प्रमाण होता है जैसे डॉक्टर दवाई खाने के लिए जैसा कहते हैं वैसे ही आपको खाना चाहिए खाने के बाद में प्रयोजन अपने आप होता है उसके लिए कोई पूर्वानुभव की आवश्यकता नहीं रोगी को कभी पूर्व अनुभव होता भी नहीं क्यों ऐसा है क्योंकि पुरुषाधीन पुरुषाधीन आत्मलाभत्वाच कर्तव्य ये कर्तव्य जितने भी होते हैं कार्य जितने भी होते हैं वो पुरुष के अधीन होता है कर्ता के अधीन होता है और कर्ता के अधीन होकर के उसका स्वरूप प्रकट होता है कि कर्ता रहेंगे तब कर्म होगा कर्म से स्वरूप प्रकट होगा अन्यथा नहीं होता है तो पुरुष अधीन आत्मलाभ पुरुष के अधीन ही आत्मलाभ होता है इसलिए वहा पुरुष अपने व्यक्ति अपने बुद्धि से ही कुछ विचार करता है उसके बाद करता है अब इसलिए कि ये व्यक्ति के अधीन है जो करना चाहता है उसके अधीन है इस कारण से कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम शक्यम लौकिकम वैदिकम चर्म एक वो करना चाहे तो कर सकता है नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता है अथवा अन्य प्रकार से करना चाहे तो अन्य प्रकार से भी कर सकता है तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम शक्यम लौकिकम वैदिक कर्म लौकिक वैदिक कर्म दोनों में ऐसा है तो अभी कोई जाना चाहता है जा सकता है नहीं जाना चाहता है नहीं जा सकता है अभी एक प्रकार से जा सकता है दूसरे प्रकार से जा सकता है जैसा जाना चाहे वैसा जा सकता है वो पुरुष बुद्धि के अधीन होने से स्वतंत्र होता है यथा आश्... यथा अश्विन ग्यथा वा न वा गच्छती जैसा होता है वही गंगोत्री आदि स्थान में जाना चाहता है उद्यमानी की बात है वो घोड़े से जाना चाहता था घोड़े में बैठ करके जा सकता जैसे अभी पीएम मनोत्री आदि जो घोड़े के ऊपर बैठ के जाते अब कोई पैदल ही जाता है अपनी इच्छा है ऐसा कोई नियम नहीं घोड़े के ऊपर ही कोई जाना चाहिए या पैदल ही जाना चाहिए जो चाह रहा है वैसा कर सकता है दूसरा विकल्प भी है अथा नवाग अच्छे हो भी जाना चाहते तो नहीं भी जा सकता तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर इस प्रकार विकल्प रहता है क्योंकि ये पुरुषाधीन आत्मलाभ इसका होता है जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा होता है बाकी कोई नियम इसका नहीं जैसे वैदिक का उदाहरण देते हैं तथा अधिरात्रम ना न अधिरात्रम घृणाती अधिरात्र नाम का एक सोमयाग है सत्र है उसमें अधिरात्र में षोड़शनम घृणनाती षोडसी नाम के एक पात्र है जिसमें सोमर से रखा जाता है तो षोडसी नाम के पात्र को लिया जाता है अथवा न अधिरात्रेम घृणादि अथवा नहीं लिया जाता है ये विकल्प दिखा है ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम के लिए अन्यथा करने का अधिकार है छोड़सी पात्र को लेता है एक विकल्प और न अधिरात्रे सोड़ा सिन्म घृणादि ये नहीं भी लेता है वो तो दोनों में लेकिन है लेकिन पहले से निश्चय करना पड़ेगा आप लेना चाहे तो लेना ही है वो पूरे कर्म में लेना पड़ेगा और नहीं लेना चाहे तो फिर नहीं लेना इसी प्रकार उदी दे जो होती अनुदि होती सूर्य के उदी तो होने पर उदय समय के बाद में हवन किया जाता है एक विकल्प है और अनुदि होती सूर्य उदय के पहले किया जाता है और ये भी मनमाना नहीं होगा कि आपको पहले निश्चय करना पड़ेगा कि हम उदय उदय के बाद करेंगे अथवा अनुदय के बाद करेंगे जैसा संकल्प तो करते हैं वैसे हिसाब से होना पड़ेगा नहीं तो एक दिन उदय के बाद किया अब उड़ने में देर हो गया तो उदय के बाद हो गया और दूसरे दिन पहले उड़ गया तो उदय के पहले कर दिया ऐसे लोग करते हैं संध्या आदि करते समय भी ये नियम है संध्या का नियम भी यही है कि वो विहित काल कर्तव्य को संध्या करते कर्तव्य माने निश्चित समय पे वो विहित है ये संध्या के समय पे विहित है वो संध्या के समय पे उसको करना चाहिए और तब उसका उसको संध्या कहा जाता है ये कभी उड़ करके पहले कर दिया और कभी उड़ कर के बाद में कर दिया कभी सो गया तो फिर दिन में ही कर दिया ऐसा नहीं होता है। उसमें पाप लगता है और उसका प्रायश्चित करना पड़ता है आ, ये इसलिए पहले निश्चय करना है कि हम रोज जो है उदय के बाद करेंगे तो फिर रोज उदय के बाद संकल्प करके उसको करते रहना पड़ेगा और या फिर उदय के पहले करेंगे तो वो उदय के पहले ही करता रहना पड़ेगा ये नियम है इसीलिए ये विकल्प का मतलब शास्त्रीय जो विकल्प होते हैं वो व्यवस्थित विकल्प होते हैं निश्चित होता है उस हिसाब से उसको करना पड़ता है ऐसे कभी भी इधर उधर नहीं कर सकता इसमें विकल्प में आपकी स्वतंत्रता है इन दोनों में से एक को चुन सकते हैं इसमें स्वतंत्रता है किंतु बार बार इसको नहीं बदल सकते अब संध्या अपने मन से करेंगे वो नहीं होता फिर उसको संध्या नहीं मानते हैं और उसका ना कोई फल होता है उल्टा आपको पराचित करना पड़ेगा उसमें प्रत्यवाय लगता है वो विहित काल में आप सो गया और सो गया तो पाप हो गया ना आपको उस समय उठ करके करना चाहिए था उस समय नहीं किया उस समय सो जाना वो पाप होता है अथवा उस समय कोई मोबाइल में खेल के बैठना पाप होता है समझा तो हो रहा है कोई बात नहीं वो बाद में करेगी ऐसे करेगा तो वो उसको प्रत्यवाही लगता है वो करने के बाद आप करो अब जितना आप कर सकते हैं संक्षिप्त में भी करो लेकिन वो विहित काल मुख्य होता है विहित काल का अतिक्रमण में पाप लगता है क्योंकि नित्य कर्मों में ये नियम है विहिता काल क्योंकि संकल्पित कर्म नहीं है वो नित्य कर्म में तो वो विहित काल महा मुख्य होगा विहित काल में आपका मन को एकाग्र करने के लिए यह सब किया जाता है तो विधि प्रतिषेधाश्च अर्थवंतु विकल्प उत्सर्ग अपवादाश्च कि जब ये विकल्प को लेंगे और पुरुष तंत्र में रखेंगे मैंने पुरुष के अधीन है ऐसा कहेंगे तभी जाकर विधि प्रतिषेध जितने भी है कोई विधि है विधि के अनुसार करता है और कोई कर्म का प्रतिषेध है उसको नहीं करना चाहिए जैसा माघ हिमसया सर्वाभूतानी अन्यत्रीर्थेभ्ये है और विहित है वो विहित प्रतिषेध इसको लिया जाता है तो विहित प्रतिषेधाच अत्र अर्थवंत स्यु तभी ये सार्थक होते हैं नहीं तो नहीं होता विकल्प उत्सर्ग अप है आ, जेता ये वैर्वा ऐसे विकल्प है कहीं और कहीं उत्सर्ग होता है अपूर्व विधि कहीं होता है उसी को भी लेना पड़ता है उत्सर्ग मैंने जो अपूर्व विधि है उसमें भी उसी को निश्चय रूप से लेना पड़ेगा दसपूर्णा सा चेता स्वर्ग काम इत्यादि जो विधि सब आता है तो विकल्प उत्सर्ग अपवादाश कई अपवाद होता है कि वहां नहीं रहता है तो उसके अनुसार दूसरा भी कर सकता है ये अपवाद विधि भी है तो अपवाद विधि को बलवान मानते हैं तो विकल्प विधि उत्सर्ग विधि अपवाद विधि ये सब कर्मकांड के विषय है तो उन विधियों के अनुसार पुरुषार्थ करते हैं तो इनमें से जो विधि है वो विधि के अनुसार ही चलना पड़ेगा कर्म करना पड़ेगा ये केवल जानकारी रखने से नहीं होता ज्ञान से फल नहीं होता है तू वस्तु एवं नास्ती विकल्प किंतु ब्रह्मज्ञान के विषय में ऐसा नहीं है कल कहा था ब्रह्म ज्ञान का जो अधिकारी है ये विशेष अधिकारी है विशेष अधिकारी होने से उस अधिकारी के अनुसार कार्य करना है अब वो जो है वस्तु के स्वरूप को देख के करते हैं। वस्तु स्वरूप में आपका कोई विकल्प नहीं चलता जैसे सूर्य को आप कभी प्रकाश समझते हैं कभी अंधेरा समझते हैं ऐसा नहीं होता है पानी को कभी गर्म समझा कभी ठंडा समझा कभी पानी को और कुछ समझे, ऐसा हो जाता है क्या ऐसे नहीं हो सकता ऐसा आप करेंगे तो प्रमाण नहीं होता है वो उसको कोई मानते नहीं तो इसमें आपका विकल्प नहीं चलता जैसे वस्तु है वैसा उसको स्वीकार करना पड़ेगा वैसा वस्तु स्वीकार करके वैसा बोलना पड़ेगा सब ब्रह्म है ये तो ठीक है सब में मूल कारण रूप से ब्रह्म है किंतु सब में ब्रह्म को लेकर के, के आप कुछ कर नहीं सकते अब जो करने जाएगा करते समय कर्म के अनुसार जो विधि है उसको करना है वहां ब्रह्मज्ञान को नहीं लगाना लोग ऐसा करते हैं पहले से सीधा जाके ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने कोशिश करते वेदांत पढ़ते हैं फिर उसके बाद बाकी सब को करना पड़ता है करते हैं फिर वहां इसको लाते हैं अब उनको समझ में नहीं आता कि कहा ब्रह्म के विषय में है कहाँ इसमें है अभी ब्रह्मज्ञान के विषय में जहाँ है वहां कोई भेद नहीं है उस विषय में आप जब करेंगे तो वो भेद रहती ही है किंतु कर्म के विषय में जहाँ विधि है उस विधि का उल्लंघन करने को नहीं कर रहे ब्रह्मज्ञान के जो अधिकारी हैं वो कर्म विधि को उल्लंघन नहीं करेंगे क्योंकि ब्रह्मज्ञान का अधिकारी यदि है तो कर्म विधि में जाएगा नहीं जब कर्म विधि कर रहा है तब उसको उल्लंघन करके मनमाना नहीं कर सकते तब वो व्यर्थ हो जाता है उसका कोई फल नहीं मिलेगा इसीलिए ये दोनों को मिलाना नहीं बहुत सावधानी से इसको समझना है कि तात्विक रूप से जो तत्व है उसको वैसा स्वीकार करना वैसा स्वीकार करके आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही होता है इसमें कोई भेद नहीं होता किंतु ऐसा समझने के बाद आप फिर कर्म करने जाएंगे वो कोई अपने जो भी सकाम निष्काम कोई भी किसी प्रकार कर्म आदि करते हैं तो कर्म करने जाएंगे तो वहां विधि जाए जहां तक निष्काम भाव से भी कर्म करो किन्तु विधि का उल्लंघन नहीं कर सकते विधि का उल्लंघन करने से कर्म नहीं होता है है ना अब ब्रह्म विचार के लिए कोई समय नहीं है कोई समय सीमा नहीं कोई दिन नहीं कोई रात नहीं कभी भी ब्रह्म विचार कर सकते हैं ब्रह्म विचार के लिए यदि आप सक्षम हो गया तो ब्रह्म विचार के लिए कोई समय नहीं किंतु ब्रह्म विचार के लिए ही समय नहीं ऐसा है इसका मतलब आपके साधन के लिए भजन के लिए संध्या के लिए पूजा के लिए समय नहीं है ऐसी बात नहीं अब पूजा संध्या आदि जो समय में रखा गया उसको वैसे करना है उस समय ब्रह्म विचार का समय नहीं है अब उसी में यदि ब्रह्म विचार करते हैं तो वो आप छोड़ सकते हैं ये दोनों में एक करना चाहिए ऐसा नहीं कि ये कभी उधर कभी इधर ऐसा नहीं करना चाहिए इससे लापरवाही होता है लापरवाही से तो पाप प्रत्यवाय लगते लापरवाही को ही प्रत्यवाय समझते हैं शास्त्र तो उसी से वो व्यक्ति नष्ट होता है और देखने में सब कुछ है लेकिन होता कुछ नहीं ऐसा होता है इसलिए सावधानी रखना है कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है आपको जब बचना होगा ना तब ब्रह्म ज्ञान की बात करें। जब कार्य करना होगा वो अपने मतलब के कार्य होगा तब कर्म की बात करें यही तो करते रहते इधर इधर इधर से से से उधर, उधर, उधर करते रहते बिल्कुल गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए इसलिए कहा है कि वस्तु के स्वरूप में जब देखते हैं वस्तुभूत विषय का कोई भी होता है उसमें आप विकल्प नहीं कर सकते ब्रह्म ज्ञान में कोई विकल्प नहीं कर सकते ब्रह्म के विषय में नहीं विकल्प कर सकते उसके साधन में विकल्प है साधन तो आप अपनी इच्छा से संभालते हैं वो उसी के उसी में विकल्प होता है लेकिन ब्रह्म के स्वरूप वस्तुभूत स्थिति में विकल्प नहीं है और साधन जब करते हैं साधन को कैसा करने के लिए कहा वैसे ही आपको करना पड़ेगा साधन में आप मनमानी नहीं कर सकते क्योंकि मनमानी साधन करेंगे तो उसका साध्य प्राप्त नहीं होता इसीलिए ये वस्तु भूत क्या है और अवस्थुभूत क्या है ये ठीक समझना चाहिए तो ना एवा उसमें विकल्प नहीं होता अस्थि नास्ती है या नहीं ऐसा विकल्प आदि नहीं हो सकता विकल्प ना तो पुरुष बुद्धि अपेक्षा ये कहते हैं जितने विकल्प है वो पुरुष बुद्धि की अपेक्षा करके कहता है कुछ विकल्प शास्त्र कहते हैं वो व्यवस्थित विकल्प शास्त्र कहते हैं और कुछ विकल्प अपने हिसाब से होता है जैसा किसी दिन आप उपवा क्या भोजन किसी दिन आप भोजन नहीं करना चाहते हैं आपकी इच्छा है भोजन नहीं करते और किसी दिन आप भोजन ज्यादा करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है ये पुरुष बुद्धि का अधीन है लेकिन आप किसी भी दिन में निश्चय करके भोजन नहीं करना चाहे तो उस समय उपवास करने का पुण्य नहीं मिलेगा ये देखिए भेद है उसमें आप सोचते हैं किसी भी दिन भोजन छोड़ देने से आपको उपवास का पुण्य मिलेगा नहीं मिलता उपवास का पुण्य तब मिलेगा जो शास्त्र जिस दिन उपवास करने के लिए कहा है वो जिस विधि से उपवास करने के लिए कहा है उस दिन उसी विधि से उपवास करने पर उसका पुण्य मिलेगा बाकी तो आपको पेट खराब हो गया आप भोजन नहीं कर रहे ये उपवास का पुण्य तो नहीं मिलेगा वो तो पेट ठीक हो सकता है वो बात हो जाएगी लेकिन उससे पुण्य नहीं मिलता पुण्य मिलने के लिए शास्त्र उसी दिन का कहना पड़ेगा अब जैसा संक्रांति आदि दिन है या कोई भी विशेष दिन है एकादशी है हाँ त्रयोदशी है इत्यादि दिन में कहा है कि आप इस प्रकार से भोजन करो इस प्रकार नहीं करो उपवास रहो निर्जला एकादशी उस दिन निर्जला एकादशी वो निर्जला एकादशी मेरे किसी भी दिन निर्जला एकादशी नहीं कर सकते वो निर्जला एकादशी को निर्जल रह करके उपवास करेंगे तब निर्जल एकादशी से विष्णु लोगों की प्राप्ति होती है शास्त्र कला तब मिलेगा उस प्रकार से करने से मिलेगा अब बाकी तो आपके पुरुष बुद्धिया अधीन है उससे शास्त्र कुछ करता नहीं वो आप करना चाहते नहीं करना चाहते उससे कुछ होने वाला नहीं इसीलिए पुरुष बुद्धि अपेक्षम वस्तु याधात्म्य ना वस्तु याधात्म्य पुरुष बुद्धि का अपेक्षित नहीं है किंतर ही क्या है वो वस्तुतंत्र में वत वो वस्तु का स्वरूप ही होता है तो जल ठंडा है तो उसका स्वरूप है वो वस्तुतंत्र है आप उसको कभी गर्म माने ऐसा नहीं हो सकता तो उसका अपने आप होता है अभी कोई झूठ बोलता है समझ आप ब्रह्मच्ञान प्राप्त कर ले झूठ और ये सब जो है झूठ और सत्य कुछ नहीं, नहीं होता है और झूठ बोलने से भी कुछ नहीं लगेगा ऐसा आप सोचते हैं ऐसा नहीं होता है झूठ बोलने का पाप कहे ऐसा कहा है शास्त्र हाँ में तो झूठ बोलने का पाप लगेगा ब्रह्मचारी को नहीं लेता क्योंकि ब्रह्मचारी के पास झूठ है ही तब उनको क्या लगना उनको उत्पाद झूठ है न सत्य है न उधर वेद उनको नहीं है आप ब्रह्मचारी जो नहीं है वो सोचता है कि ब्रह्म में कोई भेद नहीं है ऐसे ऐन प्रमुख झूठ बोलता है कपट करता है तो उसका फल मिलेगा आजकल ऐसा भी हो रहा है सबको जो है वेदांत सिखा दिया और वेदांत को बीच में करके सब मनमाना कर रहा है बोलता है हमें कुछ नहीं लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं भो कर सकते हैं ये कर सकते सब बनवाना कर सकते सब कर सकते इसका कोई पाप नहीं लगता ऐसा आपको सुनने को मिलेगा अभी दुनिया ऐसे ही बदल रहा है कि ये क्या बीच में वेदांत को रख दिया अब वो सब ब्रह्म है किसको काल पाप लग है न मे पुण्यम न पाप यही तो कह रहा है ये मान करके चलता है तो इसलिए भ्रमित हो रखा है ऐसा नहीं होता वस्तु तंत्र का स्वरूप वस्तु होता है तो झूठ बोल बोला तो आपने झूठ का फल मिलेगा उसका जो झूठ बोलने का पाप आपको लगेगा और उसमें आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा तो वो भी होता है सत्य बोला तो सत्य बोलने का पुण्य भी मिलेगा तो जो करना है उसका मिलेगा नहीं साणव एकस्मिन साणुर्वा पुरुषो अन्यो वही तत्वज्ञानम भवती बोलते हैं कि लोग में तो ऐसा देखा गया है एक वस्तु को लेकर के अनेक विकल्प होते हैं जैसे स्थाणु है एक ठुंड है लकड़ी का ये पेड़ काटने के बाद नीचे का जो भाग रहता है उसकी बात करें उसको दूर से देखा तो उसमें एक आदमी जैसा दिखाई पड़ा अंधेरे में और किसी को वो ठुंड जैसा भी दिखाई पड़ा तो जैसा भी दिखाई पड़ा हो ये सब विकल्प है वो स्थाणुर्वा पुरुषोवा वे तो विकल्प होता है ये ठूंढ हो सकता है अधवा पुरुष हो सकता है या कोई चोर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है किंतु ये सब तत्वज्ञान नहीं होता तत्व तो स्थानु ठूं को ठूंढ समझना ही तत्वज्ञान होता है उसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं बाकी को यथार्थ ज्ञान नहीं कहते इसीलिए वस्तु स्वरूप में वस्तुतंत्र होता है वस्तुतंत्र ज्ञान से ही प्राप्त होता है और जो पुरुष तंत्र है वो ज्ञान से प्राप्त नहीं होता पुरुष तंत्र में विकल्प है कोई विकल्प विहित है कोई सामान्य है विकल्प है किंतु वस्तु तंत्र में कोई विकल्प नहीं जैसा है वैसा समझना पड़ेगा इसीलिए आचार विचार में हमारे जीवन में जितने साधन है वो जब तक हम कर रहे हैं उसको शास्त्र जैसा कहा वैसा ही समझ के करना चाहिए शास्त्र जहां भेद करने के लिए कहा तो वहां भेद करना है अभेद करने के लिए कहा तो अभेद करना है करने के लिए नहीं कहा तो नहीं करना ऐसा तो उसको देख करके समझना पड़ेगा वहां अपनी बुद्धि चला लेंगे तो फल नहीं मिलेगा क्योंकि जो आप साधन कर रहे हैं एक अलौकिक तत्व को प्राप्त करने के लिए साधन कर रहे है, है ना अब अलौकिक तत्व में कैसे किस साधन से पहुंचेगा यह आप पहले से जानता नहीं और लोग में भी कोई नहीं जानता शास्त्र जैसा बोल है उसी के अनुसार आप साधन करते जाएंगे आचरण करते जाएंगे तो अंत में जाकर के वो प्राप्त हो सकता है अन्यथा नहीं हो सकता है फल नहीं होगा इसलिए ये ध्यान में रखने के लिए ये कह रहे हैं कि वस्तु तंत्र, पुरुष तंत्र सर्वत्र स्पष्ट होना चाहिए तत्र पुरुषो अन्यो वी मिथ्या ज्ञानम ये स्थान के विषय में जब देखते हैं तो स्थानु रूप से जानना तत्वज्ञान है और उससे भिन्न वो आदमी है या और कुछ जान लिया उस स्थाणु में उसको हम मिथ्या ज्ञान हैं वो यथार्थ ज्ञान नहीं होता है स्थानु लेवेदी तत्व वस्तु तंत्रत्वा स्थाणु है ऐसा जानना ही तत्व ज्ञान है क्योंकि वो वस्तुतंत्र है एवं भूत वस्तु विषया नाम प्रामाण्य वस्तुतंत्र इस प्रकार से भूत वस्तु विषयों का जो प्रामाण्य है प्रमाणता वस्तुतंत्र के द्वारा भूत वस्तु मैंने पहले से सिद्ध है पहले से सिद्ध विषयों का ज्ञान में प्रमाणता कैसे आएगी वो वस्तु तंत्र के अनुकूल आएगा जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जानना रसी को रसी जानना मृतिका को मृतिका जानना जल को जल जानना आदमी को आदमी जानना बंदर को बंदर जानना सबको जैसा जानना वैसा जानना ऐसा बंदर को आदमी नहीं आदमी को ब्रम्दर को नहीं ऐसा नहीं सर जो जो वस्तु है जैसे जैसे उसकी स्थिति में ऐसा इसीलिए उस प्रकार से ही उसका ज्ञान हो तब उसका प्रामाण्य ज्ञान आप बंदर को देकर के आदमी जैसा सोचेंगे तो वो प्रामांड्य ज्ञान होगा वो कोई भी कहेगा ज्ञानी भी कहेगा नहीं ये बंदर नहीं आदमी है ऐसा कहेंगे तो नहीं होता है बंदर को बंदर समझना चाहिए क्योंकि उसकी बुद्धि उसका शरीर उसका काम सब अलग अलग है वो वैसा ही काम करेगा तो आदमी के बराबर उसको सोचने से नहीं होता थोड़ा बहुत आदमी से लेकर के वो सीख लेता है वो बात अलग है हाँ वो आ, हम हमको बंदर से नहीं सीखते हैं लेकिन बंदर हमारे से कुछ सीख लेता है वो देखता है वो उसको तो खाना पीना कैसे डाल रहे ये लोग ऐसे ऐसे करता है तो इसका मतलब इनका ये है करके कुछ कुछ सीख लेता है आ, सीखने के बाद वो ऐसा ही आचरण करता है वो हो जाता है क्योंकि उसने कुछ ऐसी बुद्धि दिए है थोड़ा वह तो सीख सकता है लेकिन कितना भी सीखे वो आप नहीं बन सकता क्योंकि उसकी उपाधि ऐसा है वो बंदर ही रहता है इसलिए वस्तु ज्ञान उसका बंदर रूप से ही होना चाहिए आदमी को आदमी रूप से होना चाहिए तब उसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं एक कहा तो वस्तु भूत वस्तु विषयाणाम प्रामाण्यम वस्तु वस्तुतंत्र त्र एवं सती ब्रह्म ज्ञान अभी वस्तुतंत्र भूत वस्तु विषयत्वा। इसीलिए इस प्रकार की स्थिति होने से तत्व सती इस प्रकार की स्थिति होने से क्या स्थिति है कि जो वस्तु का स्वरूप होता है वो वस्तुतंत्र होता है भूत वस्तु विषयों का वस्तुतंत्र ज्ञान होता है और अन्य विषयों का जो प्राप्त विषय है उसमें पुरुष तंत्र ज्ञान होता है उसमें विकल्प आदि हो सकता है इसीलिए ब्रह्म ज्ञान अभी वस्तुतंत्र ये ब्रह्म ज्ञान भी तंत्र ही होना चाहिए क्योंकि वस्तु भूत ब्रह्म के बारे में वो ज्ञान है वो वस्तु का ही स्वरूप होना चाहिए और नहीं हो सकता ंदर्भ में वस्तु के अनुकूल जानना पड़ेगा ब्रह्म को जानने के लिए आपने प्रयत्न साधन किया प्रयास किया तो ब्रह्म का स्वरूप कैसा है वो शास्त्र जैसा कहता वैसा जानना पड़ेगा भूत वस्तु विषयत्वाद कारण यह है कि ये ब्रह्म ज्ञान भूत वस्तु विषयक है, है। भूत मान सिद्ध वस्तु विषयक सिद्ध वस्तु विषय में क्रिया की आवश्यकता नहीं है इसलिए क्रिया से ये भी मुक्त हो जाता है ब्रह्म ज्ञान क्रिया मुक्त है ऐसा पड़ेगा हो गया ना अब टीका टीका में ये विकल्प किया था कि नु धर्मव अविशेा ब्रह्तिया अपेक्षते तत्क तुतिर्क सहायी करो आपने कैसे कहा कि ब्रह्मज्ञान में श्रुदी के साथ में तर्क की भी अपेक्षा है ये क्यों कहा क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान भी धर्म ज्ञान के अनुसार श्रुदी से ही प्राप्त होता है अन्य किसी से प्राप्त नहीं होता तत्र उसके विषय में कहते हैं यदि यद्यंश में समानता है तो भी भेद भी है वो भेद क्या है बताया कि न धर्म जिज्ञासायामिव श्रुत्यादय एव प्रमाणम किंतु ुत्यादय अभवाद यहासंभव्य प्रमाण दृष्टि दृष्टान कर्माक धर्म वेद विहित कर्मको ही अहम धर्म कृष्टाते जिज्ञा धर्म दृष्ट में जिज्ञा क्या है धर्म है अथादो धर्म जिज्ञा जैसा सूत्र है पाला सूत्र वैसा जयम सूत्र है तो उसमें धर्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा का विषय क्या है वो धर्म है दाष्टान्तिके तादृक ब्रह्म व्रख्य उसी प्रकार दाष्टान्तिक यहां दृष्टांत जिसके लिए दिया गया वो ब्रह्म है वो ब्रह्म ही यहां दाष्टातिक में जिज्ञास है श्रुत्यादय आदि शब्दे न लिंगवाक्य प्रकरण स्थान सामख्या ये दो विकल्प था कल टिप्पणीकार ने बताया था कि श्रुत्यादय इस शब्द से भाम तो श्रुति इतिहास पुराण स्मृति आदि को लेते हैं। अधिकार एक व्याख्याकार है वाचस्पति मिश्रा और जो विवरणकार है वो श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या को लेते हैं। ये हमारे जो न्याय निर्णय टीकाकार ज्यादा स्तर विवरणकार के अनुसार चलते विवरण के अनुसार चलते पंचपादिका नाम के पद्माद आचार्य के ग्रंथ है ये ब्रह्मसूत्र की व्याख्या है पहले चार सूत्रों की व्याख्या तो उसी का उसी की व्याख्या है विवरण हाँ। बाद में हम इसको पढ़ेंगे तो लिंगवाक्य प्रकरण स्थान समाख्या को लिया गया ये लिंगवाक्य प्रकरण स्थान समाख्या क्या है ये पूर्व मीमांसा का विषय है ये सब सूत्र याद किया होगा सब लोग हा? श्रुदी लिंगवाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान समवा एक सूत्र है हाँ, इसके बारे में बहुत अच्छा आएगा अगले सूत्र चतुर्थ सूत्र में इसमें लिंग है लिंगवाक्य प्रकरण में पहले तो श्रुदी आता है निरपेक्ष तर्क संग्रह के अनुसार ये व्याख्या है यहाँ कुछ और व्याख्या देंगे निरपेक्ष रवा श्रुति होती है श्रुति स्वतः प्रमाण होती है अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखती अन्य प्रमाण माने यहाँ जो कहा वो वही प्रमाण और कोई प्रमाण नहीं माने लिंग वाक्य प्रकरण आदि की अपेक्षा सुधी को नहीं है तो श्रुदी सबसे पहले तो श्रुदी अपने आप में प्रमाण होते हैं जो विधान करती है विनियोग करती है उसको आप प्रयोग में ला सकते हैं सुधी को फिर सहारा लेखने की जरूरत तो वो निरपेक्ष रव श्रुदी है उसके बाद वाक्य है लिंग लिंग लिंग है शब्द सामर्थ्यम लिंगम शब्द में जो सामर्थ्य है यानी शब्द का जो अर्थ है उसको लिंग कहते हैं शब्द सामर्थ्य से वहां अर्थ सामर्थ्य को भी लिया जाता है तो शब्द सामर्थ्य अर्थ सामर्थ्य दोनों लिंग है जैसा इंद्र आदि शब्द आया उसमें वो लिंग प्रमाण से होता है इंद्र शब्द से गर्भवती को भी लिया जाता है इंद्र को भी लिया जाता है वहां शब्द सामर्थ्य से इंद्र का ही अर्थ होता है ऐसा निश्चय किया गया है और फिर वाक्य वाक्य कहते हैं समभिहारो वाक्यम वहां शेष शेषी संबंध से लिया जाता है शेष शेषी संबंध से सह उच्चारण जहाँ हो गया उसको वाक्य कहते ये सब दूसरे विषय है वहां क्या है एक मुख्य कर्म होता है। जैसे जश्न पूर्णमाश आदि मुख्य कर्म है वो मुख्य कर्म के साथ में और अंग कर्म भी होते अन्य कर्म भी होते और उन कर्मों के बारे में भी कभी उसी प्रकरण में मिला मिलता है, उसी स्थान में मिलता है तो उसमें यदि मिला उसी का दोनों का कथन हो गया अथवा जो कर्म है वो कर्म का जो साधन है उसके लिए जैसा हवन करना है तो हवन की जो सामग्री आदि है उसका भी कथन उसके साथ हो गया तब तो उसको वाक्य प्रमाण से लेते तो वहां आ, कर्म के बारे में कहने के बाद में देवता का ज्ञान भी चाहिए सामग्री आदि का भी ज्ञान चाहिए कौन से देवता के लिए कौन सी सामग्री डालना इत्यादि सब कथन होना चाहिए ये सब वाक्य प्रमाण से मालूम पड़ता है समविहार वाक्य उसका प्रमाण मान किया जाता है वाक्य प्रमाण को अन्य की सहायता चाहिए वाक्य प्रमाण को लिंग के सहायता चाहिए श्रुदी के सहायता चाहिए श्रुदी ही निश्चय करेगी और पहले पीछे से आगे को लेता आया इस प्रकार वाक्य हो गया उसके बाद में प्रकरण प्रकरण क्या है उभयाकांक्षा उभयाकांक्षा प्रकरणम अंग और अंगी दोनों की आकांक्षा तो जो अंग कार्य होता है अंगी कार्य होता है यानी कोई बड़ा यज्ञ कहा वो यज्ञ में एक अंग यज्ञ होते हैं तो अंग यज्ञ में फल नहीं होता है वो अंगी का है उसी का ही फल होता है जैसे दर्शन पूर्ण आत्मा स्वर्ग का महा ये अंगी है वो स्वर्ग वहां फल बताया गया और आगे जो है समिधो यनु नदी ये, ये सब अंग है ये अंग यागों का अपना कोई फल नहीं बताया कि समिधो यदि किसके लिए करना चाहिए ये नहीं कहा तो वो क्या होगा कि जो अंगयाग का फल है वही अंगयाग का भी हो जाता है ऐसे एक होगी तो इसमें जैसे हम पूजा पाठ आदि करते हैं उसमें भी ऐसे होता है जो मुख्य कर्म होगा उसके साथ में अन्य भी कर्म होता है उसका अलग अलग फल नहीं बताते तो उसके साथ अंदर जो वो मिला हुआ होता है फिर बाद में एक फल होता है तो जहां फल कथन है उसको मुख्य माना जाता है और जहाँ फल कथन नहीं है वो किसी का अंग होता है इसको प्रकरण से मालूम करते हैं। उसके बाद आया स्थान स्थान तो देश सामान्य है था। स्थान।, स्थान का नाम क्रम भी है किस क्रम से वहां उपदेश दिया है उस क्रम से आपको लेना पड़ेगा विधि का क्रम देखना पड़ेगा क्रम के अनुसार उसका कार्य होता है और इन ये स्थान को अन्य सभी की सहायता चाहिए तब जाके स्थान को यह अर्थ कर सके उसके बाद समाख्या योगी का समाख्या यौगिक शब्द जो व्याकरण आदि से जिस शब्द का जो अर्थ निकलता है उसके अनुसार उस, उसका अर्थ लेना और उससे प्रयोग में विनियोग में लाने को कहते हैं वो समाख्या प्रमाण कहते हैं जैसे होत्र चमसहा एक शब्द है हा ऋग्वेद का मुख्य पुजारी होता है मुख्य पुरोहित होता है ऋग्वेदी होता है वो होद चमसहा होत्र चमसहा इन शब्द आए एक चमच के बारे में बोल रहा है ये चमच किसका है अब ये कहा विनियोग करना है क्या करना है वो चमच के बारे में पता नहीं है तब उसका नाम रखा होत्र चमसहा तो इससे शब्दार्थ स्पष्ट हो जाता है होत चमसहा ऐसा अर्थ हो जाता है कि होता का चमच है उसी से वो अपना जो कार्य करना है करेगा सो आदि जो करना है हाँ। चमस, चमसा नहीं चमच ये सो पान का पात्र है आ, वो पात्र को उसी में उसका सोपान होगा ऐसा निश्चय होता है इसीलिए समाख्या ये प्रमाण शब्द से सीधा अर्थ करके निकालता है ऐसा करके इन्होंने यहाँ कहा गया ये सब अब वो सारे आपको समझ के यहाँ लाना है श्रुत्या से इस प्रकार से यहाँ भी समझना पड़ेगा इसका और विस्तार आएगा चतुर्थ सूत्र में चतुर्थ सूत्र में पूरा कर्मकांड का विचार आए इसी को लेकर विचार करेंगे तत्र पदांतर निरपेक्ष शब्द है सुधि अब ये टीकाकार अपनी तरफ से अर्थ करेंगे इनका पदांतर निरपेक्ष शब्द शुदी है अन्य पद की अपेक्षा के बिना जो शब्द अर्थ करे उसको सुधी करते हम तो देखिए सामान्य सारे वेद को सुधी करे अभी मीमांसा का नहीं कहते हैं मीमांसा के सुधी का कुछ और लक्षण होता है वो वेद के अंदर कर ही को अलग करते हैं तो ये इनकी पारिभाषिक शब्द हो गया हम वेद को श्रुदि मानते हैं तो ये वेद के अंतर्गत विशेष शब्द आता है विशेष शब्द में ये रहेगा कि पदांतर निरपेक्ष शब्द रहे ऐसा ही हम हमारे यहां वेदांत में भी ऐसे ही लेते हैं उसका लक्षण ये ही है उस लक्षण के अनुसार कर रहे आप तो श्रुधि श्रुधि बोल रहे तो सारा वेद को ले रहे हैं सारा वेद को लेने पर केवल उसमें श्रुदी नहीं है तो वो प्रकरण स्थान समाख्या रहता है वो सारे वेद अर्थ करते हैं विशेष अर्थ में श्रुधि होगा कि वो सीधा बोलेगा तो उसका अर्थ उसी से ही प्राप्त होगा अन्य इधर उधर देखना नहीं पड़ता स्पष्ट रहता है पदांतर निरपेक्ष शब्दी अच्छा और लिंग क्या है श्रुदस्त अर्थस्य अर्थांतरेण अविनाभाव लिंगम जो अर्थ सुना गया उस अर्थ का अर्थांतरेण अविनाभाव दूसरे अर्थ के साथ मिलाए बिना अर्थ आ जाए उसको लिंगम करते है श्रुत अर्थस्य जैसा इंद्र शब्द सुना गया इंद्र शब्द का अर्थ करने के लिए अर्थांधर की आवश्यकता नहीं है ऐसा यदि है तो उसका अर्थ हो जाता है उसी को होता है अब जैसे जुहोदी आदि शब्द है जुहोदी आदि शब्द आने पर उसका अर्थांधर की अपेक्षा होती है कि किससे हवन करेंगे जुहोदी मन होम होता है होम ये या जो हविष को डालते हैं स्वाहा बोल के जो डालते हैं उसको होम करते उतने अंश को होम करते हैं। वो जो होम है वो किस हविष से होना चाहिए इसकी अपेक्षा रहता है इसीलिए वो अर्थांतर अपेक्षा हो गया यहाँ अर्थांतर की अपेक्षा नहीं है वहां लिंग प्रमाण से लिया जाता है आगे इसका सब प्रयोग करेंगे कई जगह निर्णय लिंग प्रमाण से होगा हाँ बहुत विचार करेंगे जो तृतीय अध्याय में तृतीय पाद आएगा हाँ उसके पहले भी है कई जगह इसका निर्णय इन सब से करेंगे कि कौन से अर्थ कहाँ से लेना है अभी पूरा हम क्या ब्रह्मसूत्र में सारे उपनिषदों का विचार करेंगे जितना उपनिषद का हमने अध्ययन किया है दस उपनिषद और दस उपनिषदों में से और भी एक दो उपनिषद और लेंगे श्वेदाचंद्र है कौशी तभी उपनिषद है आ, फिर ये उपरिषदों को भी लेंगे तो कई वेल्य उपनिषद है इन उपरिष्दों का सब सहारा लेके इनमें सब क्या सहार निकला है वो निश्चय करना है वो किस प्रमाण से निश्चय करेंगे ये प्रमाण से निश्चय करेंगे श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इनसे निश्चय करेंगे इसलिए उनको जानना जरूरी है अन्योन्य आकांक्षा सन्निधि योग्यतावंती पदाधिवाक्यम वाक्य क्या है वाक्य का लक्षण कर जैसे मीमांसा कहते हैं उस लक्षण से तोड़ा अंदर है तो समिहारो व्या वो उनके अपने कर्मकांड के अनुसार अर्थ किया किंतु हम इतना उसमें जोड़ते हैं अन्योन्य आकांक्षा संविधि योग्यदावंती पदानी वाक्य उसको कहते हैं कि जिसमें ये होना चाहिए चार अंश होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए आकांक्षा योग्यता संविधि तात्पर्य ये चार हो चार जहां मिल जाए उसको वाक्य कहते हैं कुछ भी आप बोलेंगे तो वाक्य नहीं होता है वाक्य का प्रमाण होने के लिए ये, ये चार की आवश्यकता होती है वाक्य आकांक्षा को पूरा करने वाला होना चाहिए आकांक्षा बने परस्पर आकांक्षा जैसे हमने कहा राम ग्रामम गच्छति ये वाक्य हो गया लेकिन कोई पूरा वाक्य नहीं कहा गच्छी इतना मात्र बोल दिया गच्छी इतना मात्र बोलने से वो वाक्य नहीं हुआ क्यों गच्छी माने जाता है अब जाता है बोलने से कोई अर्थ है? निकला नहीं उसमें पूछेगा वहां कि जाता है तो कौन जाता है कहा जाता है ये दो चाहिए तो अब जाता है बोलने पर आपको इच्छा आकांक्षा हो गई क्या आकांक्षा कर्ता की और कर्म की कि कौन जाता है सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है यह आकांक्षा होगी इसलिए वो वाक्य नहीं कि खाली गच्छी बोलना वाक्य नहीं है दूसरा शब्द प्रयोग किया ग्रामम गांव को इतना बोल दिया इतना ही बोला उन्होंने इतना बोलने से वो भी साकांक्ष रहता है गाव को बोलने से ये द्वितीय विभक्ति में आ गया है ना कर्मणी विभक्ति है तो उस कर्म के बारे में कह रहा है तो स्थिति में कर्ता कौन है गांव को गांव को क्या किया गांव को भगा दिया या गांव में गया या गांव को मतलब कुछ समझ में नहीं आता तो गांव को जाता है क्रिया की अपेक्षा और कर्ता की अपेक्षा ये सब रहता इस प्रकार कर्ता बोलने पर भी ऐसा रहता राम हा राम हा कि क्या करता है तुरंत आप पूछते हैं राम हा राम आया है कि गया है कि सोया है कि क्या करता है पता नहीं है ना तो आकांक्षा रहती है ये साकांक्ष हो तो वाक्य नहीं होता किंतु ये तो एक पक्ष है दूसरे पक्ष में भाषीकार पतंजलि महर्षि तो ये बोलते हैं कि एक वाक्यम यह उनकी व्याख्या है कहीं एक क्रियापद रह जाए उसको वाक्य कहा जा सकता है मतलब कोई एक वर्ब हो एक कोई क्रियापद हो तो वो वाक्य हो जाएगा जैसे गच्छी बोलने पर भी वाक्य है क्यों ओ गच्छी बोलने पर उसमें अपने आप आ जाता है कि जैसा व्याकरण जानने वाले जानते सह गच्छदी आ जाएगा जा वह जाता है आ जाएगा जा क्योंकि प्रथम पुरुष का एक वजन करता रूप से आ जाता है तो वो जाता है इतना भी कोई कहता है तो भी उसको वाक्य माना जाता है सीधा सीधा नहीं है लेकिन आप उसको जोड़ते हैं जाता है मतलब आप समझे कोई जा रहा होगा कोई जा रहा है हिंदी में तो जाता है बोलेंगे तो पुलिंग हो गया जाती है बोलेंगे तो स्त्रीलिंग होगा कोई स्त्री जा रही है ये समझेंगे कोई पुरुष जा रहा है तो समझ तो लेंगे तो नहीं भी बोला है तब भी वाक्य हो जाएगा उन्होंने कहा एक अतिम वाक्य खाली एक वर्ग रहने पर भी वाक्य माना जाता है वो विशेष स्थिति में है किन्तु सामान्य इसको वाक्य कहते अन्योन्या आकांक्षा पूरी होनी चाहिए तब वाक्य होगा नहीं तो नहीं होगा जैसा किसी ने कहा अग्नि से छींच रहा है यदि एक वाक्य है अग्नि से आग से सिंच रहा है ऐसा कहा किसे अग्नि ना सिंचती ये वाक्य प्रमाण है कि अप्रमाण है ये वाक्य अप्रमाण है क्योंकि ये वाक्य में जो अग्नि है ना आग आग में सिंचने की योग्यता नहीं है आग से नहीं सींचा जाता आग से कैसे सिंचेगी आग से जलाया जाता है लेकिन सींचा नहीं जाता अब आकांक्षा पूरी नहीं होती तो, तो उसमें योग्यता नहीं है जो आ आग है उसमें योग्यता नहीं है जैसा कोई कहता है तो उसमें वो अप्रमाणु वाक्य हो जाता है इस प्रकार से कहते हैं कि अन्योन्य आकांक्षा भी होनी चाहिए आकांक्षा सही ढंग से पूरी होनी चाहिए और सन्निधि में रहना चाहिए जो जितने पदार्थ प्रयोग करते हैं ना वो निकट रहना चाहिए जितना समय के अनुसार रहना है उतने समय के अनुसार रहना तो निश्चित समय होता है वाक्य उच्चारण में उतने में रहना चाहिए ना बहुत तेजी से होना चाहिए वो तो क्या बोल रहा है तो वो इतने जल्दी भी नहीं होना चाहिए और बहुत धीरे धीरे मतलब वो आपकी कोई बात को कहना चाह रहे सुबह उठ करके एक शब्द किया बोला फिर उसके बाद आप ध्यान में चले गए उसके बाद तीन घंटे के बाद दूसरा शब्द तो बोला तो कुछ काम होगा उससे उससे कोई काफ नहीं हो सकता है तो जो बात कह रहे हैं निश्चित समय में पूरा कर देना चाहिए उसमें अंदराल नहीं रहना चाहिए इसीलिए यहां भी वाक्य में कहीं अंदराल आ गया बीच में और कुछ आ गया तो नहीं हो सकता वो वाक्य पूरा नहीं होता तो कार्य नहीं हो पाया जैसा किसी को कहा तुम जो है ऋषिकेश जाओ सुबह उठ के ऋषिकेश जाओ बोला है वो कहने के लिए सुबह से शुरू किया तुम फिर उसके बाद छोड़ दिया हाँ तीन घंटे के बाद कहा ऋषिकेश फिर तीन घंटे के बाद कहा जाओ इसके बीच में और कार्य बहुत हो गया खाना खाया वो किया ये किया सब कुछ किया अब ये तीन को मिला करके वो अर्थ अच्छा नहीं जान पाएगा क्योंकि अन्य अन्य वाक्य बीच में आ गया है इसलिए वो व्यर्थ हो जाता है सन्निधि नहीं है उस वाक्य का तो सन्निधि नहीं होने पर अर्थ ज्ञान नहीं होता है इसीलिए वाक्य में ये होना चाहिए फिर तात्पर्य ज्ञान तो होता ही है वक्ता क्या बोलना चाहता है ये जानना बहुत जरूरी होता है वाक्य है वाक्य दया सामर्थ्यम आरभ्य अभी द विषय दो वाक्य को लेकर के दो वाक्य का अर्थ तात्पर्य समझ करके आरंभ किया हो गया हो ऐसे विषय को प्रकरण करते कि एक जगह एक कहा शुरू में कुछ कहा है और अंत में कुछ कहा है दो वाक्य कहा इसको दोनों को मिलाकर के जब अर्थ लेते हैं तो वो प्रकरण होता है प्रकरण दो प्रकार के होते हैं अवांदर प्रकरण और महाप्रकरण दो प्रकार का होता है तो महाप्रकरण का अर्थ तात्पर्य अंतर्गत अवांदर प्रकरण का, ता, का तात्पर्य होता है अवान मैंने बीच में आया हुआ प्रकरण ऐसा तो वाक्य दयाय सामर्थ्यम आरभ्य वाक्य दयाय का सामर्थ्य लेकर के अधीत विषयत्व प्रकरणम जो जाना गया है विषय उसको प्रकरण कहते क्रमवर्ती नाम पदार्था क्रमवर्ति भी संबंध स्था स्थान स्थान क्रम को ही कहते हैं कि जैसे क्रम में कहा गया है वैसे क्रम में ही उसका प्रयोग करना है है क्रम ना क्रमवर्ती नाम पदार्थाना जैसे आपको चाय बनानी है चाय बनाना है तो उसका एक क्रम है ऐसा नहीं कि पहले आग जला दी स्टोव जला दिया फिर जो है बर्तन लाने गया फिर उसके बाद में दूध लाने गया आ, फिर उसके बाद में चीनी लाने गया ऐसा नहीं होता है तो आग बाद में जलाने का है तो पहले आप बर्तन ले लो पहले देखो अपने पास चाय बनाने के लिए चाय पत्ती चीनी वगैरह है कि नहीं है नहीं तो पहले दुकान में जाके चाय पत्ती चीनी लाओ दूध है देखो दूध भी लाओ फिर उसके बाद बर्तन निकालो फिर उसमें पानी डालो दूध डालो फिर आग जलाओ उसको रखो फिर क्रम से होता ये क्रमश जो कहा गया तो क्रमश होना चाहिए जैसा वहां एक बाग आता है अग्निहोत्र जो होती अग्निहोत्र करना चाहिए का और उसके बाद में मेंवागुम पचती ये कहा तो अब क्या है ये यवागु जो जो आदि पकाना वो अग्निहोत्र के लिए होता है अब अग्निहोत्र करने के बाद में जो पका करे कुछ नहीं उसका प्रयोजन तो आ, वो हवन करने के लिए वो प्रसाद बनाया जाता है तो वो हवन करने के पहले ही उसको बनाना है बाद में हवन करना है ये क्रम है यदि भी वाक्य आगे पीछे है तब भी उसको क्रम से लेना पड़ेगा तभी जाकर अर्थ निश्चय होगा इसको कहते हैं स्थान अच्छा उसके बाद सम्या साम्यम समाख्या एक प्रकार का नाम हो जाना समाख्या है ये नाम कोई ही समाख्या कहते गुणों को संहारे से ऐसा उदाहरणी बोलते हैं आप इधर संक्षेप में कह दिया तो पूरा समझ में नहीं आया बोलते हैं हम आगे बहुत बड़ा प्रकरण इसका आएगा लंबा चौड़ा कई दिन चलेंगे उसमें पूरे ये कांडी की चर्चा होगी गुणों का संहार मतलब तृतीय अध्याय ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद इस ब्रह्म सूत्र में सबसे कठिन पाद उसको माना जाता है बहुत लंबा भी है उसमें छत्तीस से ज्यादा अधिकरण है छत्तीस अधिकरण है और पूरी इसी की चर्चा है कि वो उपनिषद को लेके करेंगे कि कौन सा उपनिषद में कौन सा उपासना उस उपासना के लिए कहीं से कोई गुण लाना है कि कोई छोड़ना है कि इसका अर्थ कैसे करना चाहिए ऐसे तारतम्य करके विचार करेंगे तो गुण उपसंहार पाद देते उसको उसमें इसका उदाहरण के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे उस समय उसको समझिएगा अब ये विषय छोड़ दिया ये प्रसंग से आया था श्रुत्या के बारे में टीकाकार ने प्रसंग से बता दिया आपको परिजय दिलाया किम तरी जिज्ञासे ब्रह्मी प्रमा प्रश्नपूर्वक महा कि आप कहते हैं कि श्रुति आदि मात्र प्रमाण नहीं है ब्रह्म जिज्ञा में और भी प्रमाण है ब्रह्म जिज्ञा में वो प्रमाण क्या है ऐसे प्रश्न किया तो कहा भाष्यकार ने किंतु श्रुत्यादयो अभवादयच ये प्रमाण का अभव ब्रह्म साक्षात्कार विद्वदनुभव यहां अनुभव क्या लेना चाहिए ब्रह्म साक्षात्कार विद्वत अनुभव को लेना चाहिए यहाँ कोई भी अनुभव प्रमाण नहीं होता है आपको भी रोज रोज अनुभव हो रहे ये सारे अनुभव प्रमाण नहीं है ये सब प्रमाण होता तो फिर ये सब करने की आवश्यकता नहीं ये प्रमाण नहीं है अप्रमाण को अप्रमाण मान के चल रहे किंतु तो यहाँ क्या अनुभव लेना चाहिए ब्रह्म साक्षात्कार अनुभव ब्रह्म साक्षात्कार आगे ज्ञान जो विद्वान अनुभव में आता है आदि पदम अनुमान आदि संग्रहार्थम आदि पद से अनुभव आदय आदि से उसके अनुकूल जितने अनुमान आदि भी हो सकते हैं अनुमान है अर्थापति है इत्यादि उसको भी ग्रहण किया जा सकता है श्रुत्यादी नाम अनुमानदी नाम शक्ति तात्पर्य अवधि द्वारा अनुभव उत्पाद्य ब्रह्मणि प्राण्यम कहते हैं कि आप कभी कहते हैं कि अनुमान प्रमाण है कवि कहते हैं अनुमान प्रमाण नहीं है तो ये क्या है इसमें हिसाब किताब क्या है तब तो बोलते हैं कि श्रुत्यादि नाम अनुमान आदि नाम अब यहाँ क्या है श्रुति भी प्रमाण हो गया, अनुभव भी प्रमाण हो गया फिर आ उसके साथ अनुमान आदि भी प्रमाण हो गया अब प्रमाण अलग अलग हो गया तो उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा कितने प्रमाण कहा क्या है तो कहते शब्द शक्ति तात्पर्य अवधि द्वारा श्रुति आदि को जब श्रवण करेंगे श्रवण करने के बाद वो शब्द आप सुनेंगे और शब्द सुनकर के शब्द का अर्थ ज्ञान होगा यदि शब्द को सही तरह से सुनने के लिए आपने सीखा तो सही तरह से अर्थ ज्ञान हो जाएगा इसीलिए अध्ययन में जो प्रारंभिक अध्ययन होता है वो बिल्कुल सही ढंग से होना चाहिए फाउंडेशन कर वो, वो सही ढंग से होना चाहिए वो फाउंडेशन ठीक नहीं है तो आगे जा करके सब गड़बड़ हो जाता तो क्योंकि ये व्याकरण आदि जो फाउंडेशन है उसको फाउंडेशन करना है क्यों व्याकरण आदि शास्त्र चाहिए व्याकरण आदि शास्त्र से आप शब्द और सत्यान को सही समझ सकते हैं अन्यथा नहीं समझेंगे इसीलिए शब्द सुना तो उसका तात्पर्य शब्द और शक्ति शक्ति मन उसका अर्थ तात्पर्य अवधि द्वारा और इन दोनों को मिलाकर के फिर तात्पर्य निकालना है तात्पर्य निकालते समय यदि शक्ति वृत्ति से नहीं आया तो लक्षणा भी कर लिया तात्पर्य मुख्य है तो शब्द शक्ति तात्पर्य अवधति अवधि मन निश्चय उसके द्वारा अनुभव उत्पाद्य तब अनुभव को उत्पन्न करना है देखिए ये मैंने पहले कल भी कहा था ये अनुभव अनुभव बोल करके आंख बंद करके बैठेंगे कुछ वहां रंग बिरंगे दिखाई देता है फिर कहीं कहीं किसी को जो है आत्मा जो है सूरज जैसा चमकता है और किसी को जो है सूरज के वहां से गोलाकार में वो एक बॉल जैसा आकर के फिर अपने अंदर क्या क्या बोलते हैं लोग कुछ न कुछ बोलते रहते तो ये सब अनुभव होता है बोलते है मेरा ऐसा अनुभव हुआ हमने हिमालय में जाकर ऐसा तपस्या किया था उस समय ऐसा अनुभव हो गया ऐसा बोलते अब ये सब किसके बारे में बोल रहे और कुछ बोलता है तो कोई बात नहीं है किंतु आत्मा के बारे में बोल रहे आत्मा तो ऐसा घोड़ाकार में आने वाला तो है ही नहीं वो कोई फैमिली बुंड जैसा घूम करके कर तो नहीं है इसीलिए ये सब अनुभव होता है अब क्या करना है कि आपको आंख बंद करके बैठना है ध्यान खूब करना है जब करना है ध्यान करना है समाधि लगानी है सब कुछ करना है ऐसे नहीं है नहीं है सब करना है कब कर करना है कि पहले वो क्या करना है कैसे करना है क्या होना है ज्ञान पहले ठीक से प्राप्त करना पड़े शब्द अर्थ शास्त्र से जानने के बाद हमारा लक्ष्य क्या है यह ध्यान करके हमको क्या प्राप्त करना है वो ध्यान करने के बाद क्या क्रिया होती है ध्यान में क्या क्रिया होती है जप में क्या क्रिया होती है प्राणायाम में क्या क्रिया होती है इन सब को ढंग से जानना है जानने के बाद में तद द्वारा फिर उसी के द्वारा आप अनुभव में ला सकते ध्याने न आत्मी पश्यंती के चिद आत्मा नात्मा न अन्य सांघे नोगे न कर्मयोगे न जाकर भगवान ने भी माना है सब कोई ध्यान करते ही प्राप्त कर लेता है किंतु तो ध्यान कैसा करना चाहिए ये पहले जानना पड़ेगा इसलिए शास्त्र का अध्ययन के बिना आप ऐसे में लग जाएंगे तो जिंदगी पर ऐसे ही लगेंगे वो कोई होने वाला नहीं ना आगे कोई एक नया विचार भी आपके अंदर आएगा कहां से आना है वो खोपड़ी में हैंगे तो कहां से आएगा और जो पुराने विचार बैठे हुए हैं वो बिगड़ बिगड़ करके आता रहेगा और जब कुछ नहीं आ रहा है तो आप कल्पना करेंगे क्योंकि आपको कोई सुनाया होगा कहीं का आपने सुना होगा कि ऐसे बैठे बैठे रहने से फिर भगवान का दर्शन हो गया अब कुछ दिन में बैठे रहेंगे जैसा ध्रुव को हुआ था आ, ऐसा हमको भी हो जाएंगे करके सोच करके बैठेंगे तो कुछ दिन में नहीं हुआ तो फिर आप प्रयत्न करके कुछ न कुछ अनुभव तैयार करेंगे तैयार करके वही हो गया करके निश्चित करेंगे भ्रम में हो जाएगा वैसे रहेगा और विचार में कोई बदलाव नहीं आए क्योंकि ध्यान से कोई विचार में बदलाव नहीं आता है विचार में बदलाव विचार से आएगा उसके लिए अध्ययन आदि करना पड़ेगा ध्यान से क्या होता है एकाग्रता होती है और आप अपने मन के अंदर ही अंदर इस स्तर पर धीरे धीरे चले जाएंगे जैसा कॉन्शियस माइंड है सबकॉन्शियस माइंड है इस बीच में प्रैक्टिकल माइंड है और जो है फिर अनकॉन्शियस माइंड है ऐसी ऐसी स्थिति है और जो अलग अलग स्तर पर अलग अलग अनुभव हो होता है ये सब स्तर पर चले जा सकते हैं वो सब आ जाएगा जैसे समाधि के योग में कहते हैं संप्रज्ञाधा सम्रज्ञा समाधि इत्यादि विदर्क विचार आनंद अनुकुमार संप्रज्ञा दाह ऐसे अलग अलग प्रकार के संप्रज्ञा समाधि इत्यादि सब होंगे किंतु वो सीधा सीधा कोई काम नहीं आएगा क्यों विचार में कोई परिणाम हुआ हुआ ही नहीं है वापस आने के बाद भी आप जो क्यों रहेंगे पहले सारे जैसे विचार था वैसे रहेंगे ध्यान में जब था तब ठीक था, था क्योंकि तो आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं ध्यान में रहते समय तो चुपचाप बैठा है तो किसी को कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं तो ठीक है लेकिन वापस आके जब काम करना शुरू करते हैं तो वही स्थिति फिर रह जाती है कोई बदलाव नहीं आता तब आप सोचते क्यों इतना आपने साधन किया कोई फर्क नहीं हो रहा है तो फर्क कहाँ करना चाहिए क्या करना चाहिए उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा नहीं तो नहीं होता इसीलिए यह कहा कि शक्ति तात्पर्य अवधि के द्वारा अनुभव को उत्पन्न करना है कोई भी अनुभव को उत्पन्न करना नहीं इस प्रकार का अनुभव को उत्पन्न करना तब ब्रह्मणी प्रामाण्यम तब वो अनुभव ब्रह्म में प्रामाण्य होगा ये देखिए यही पद्धति तरीका इसको किसी को निराकरण नहीं करते हैं जैसा जिसका जो स्थान है उसको वैसा रखते हैं क्योंकि इन सबकी आवश्यकता है उसके बिना नहीं होगा और भगवान ने भी जहां भी गीता में वो साधकों का गुणों को गिना अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा शांतिर आर्जम आचार्यम सब इत्यादि देखो जहां भी गिना है वहां इन सब आचार विचारों के साथ गिना है ऐसा नहीं कहा कि जिसको ज्ञान प्राप्त करना वो जंगल में जाकर आंदोलन करके बैठ जाए कहीं भी नहीं कहा ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो एक एक स्तर पर होता है ऐसा भी नहीं कहा जो प्राप्त करना चाहता केवल प्राणायाम करते रहे अथवा शीर्षासन करते रहे ऐसा भी नहीं कहा ऐसे करने से होगा नहीं शीर्षासन करने से आसन प्राणायाम करने से उसका प्रयोजन होता है लेकिन उसी से ब्रह्मज्ञान हो जाएगा ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता ऐसा किसी को हुआ भी नहीं तो क्योंकि वो एक सर का साधन है शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है उसके लिए आप कर लो प्राणायाम कर लो ये आसन कर लो सब होता है किन्तु उसी से ही हो जाएगा ब्रह्मज्ञान ऐसा नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो एक अंग मात्र है अंग, एक अंग से अंगी नहीं होता सारे अंग चाहिए अनुभव इति मत्वा इति मत्वा उत्तम अनुभव साक्षात ही अविद्या को ध्वंस करेगा जब तक अनुभव नहीं होगा अविद्या ध्वंस नहीं होगा उसके पहले तक अविद्या रहती ही है आप कुछ भी करो जब तक अविद्या रहती है तब तक, तक आप संसार में ही है संसार से एक कदम भी आगे नहीं गया जब तक अविद्या है न वो अविद्या नष्ट होने से ही अब संसार से मुक्त होंगे अन्यथा नहीं होंगे तो साधन भजन सारे तब काम आएंगे जब वो अविद्या को ध्वस्त करने के लिए पहुंचाएंगे यदि अविद्या करने के लिए वहां तैयारी से पहुंच नहीं पाते हैं तो वो साधनों का कोई अर्थ नहीं क्योंकि तो घूम फिर करके फिर संसार में गए इसीलिए वो कह रहे हैं कि अविद्या तो साक्षात अनुभव से होता है इसलिए यसा संभव निगाह प्रमाण जैसे संभव हो सके वैसा प्रमाण है अनुभव तो प्रमाण है और अनापरा से प्रमाण ये घनचार भाषिका संभव अनतिक्रम्य संभव ये अव्यय भावमा से जयसा हा सके वयसा लवला वेदाथ धर्मद्रण्य नुभव संभव तथा अयोग्य उपाधिरी अभी एक अन्न भीखान चार है कि वेदार्थत्व धर्मवद ब्राह्मण यह भी अना अनुभव ये धर्म में कोई अनुभव नहीं होता धर्म में कैसे नहीं अनुभव होता जैसे स्वर्ग काम हो येदा ऐसा कहा स्वर्ग जो जाना चाहता है वो यजन करे ऐसा कहा अब स्वर्ग जाना चाहता है यजन करे तो स्वर्ग का अनुभव होगा क्या नहीं होता स्वर्ग का अनुभव तभी होगा जब आप ये शरीर छोड़ेंगे यजन को समाप्त करेंगे बाद में क्रमश शरीर छोड़ेंगे और शरीर छोड़ने के बाद में ये जो आत्मा सूक्ष्म शरीर निकलेगा वो सूक्ष्म शरीर जो है स्वर्ग में जाएगा वहां अनुभव करेगा जो भी करेगा भोग करेगा वहां जो भी भोग सुख वहां प्राप्त होता वो करेगा यहाँ ये आगादी करते करते स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती अनुभव नहीं होता इसलिए वो अनुभव वहां प्रमाण है तो ऐसे ही ब्रह्मज्ञान भी है कई लोग यही मानते हैं कि ब्रह्मज्ञान इस लोग में होना संभव नहीं इस शरीर में होना संभव नहीं ये क्योंकि ये शरीर तो इतना कचरा है इसमें इतना अशुद्ध है इसमें ब्रह्मज्ञान कैसे घुस जाएगा नहीं घुसेगा क्योंकि ब्रह्मज्ञान तो बहुत शुद्धता है अत्यंत निर्मल है ऐसे ब्रह्म और ऐसा ब्रह्म का ज्ञान ये शरीर में कैसे आएगा इसे लोग मानते हैं इसीलिए इस शरीर में नहीं होता है लोकलोकान्तर में होता है अभी साधन करो तो विष्णु लोग पहुंचेंगे विष्णु लोग में ब्रह्म होगा विष्णु भगवान के साथ होगा सायुध्य सारूप्य सालुक्य आदि प्राप्त करेंगे वही होता है जो कुछ होता है किंतु यहाँ किसी हालत में होता नहीं इतना सोचना भी गलत है बोलते हैं वो लोग तो, लो तो यही तक बोलते हैं कि आप ब्रह्म है मैं ब्रह्म हूं ऐसा सोचना भी गलत है क्यों आप स्वयं तो, तो इतने बुरे हो और अपने को ब्रह्म मान दे कितना गलत है जैसा आप बैठ के मैं राष्ट्रपति हूँ सोचने से कुछ होता है, है? आपको पकड़ के जेल में डालेंगी या तो फिर पायलखाने में डालेंगे ऐसा होता है मैं राष्ट्रपति हूँ राष्ट्रपति हूँ कोई कहता है तो ऐसे ही हो जाता है करके वो दो ही लोग कहते हैं इसीलिए ये ब्रह्मज्ञान इधर होने वाला नहीं है वो वही होता है और एक बार ऐसा हुआ था कोई पागलखाने को देखने के लिए उद्घाटन करने के लिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी गए थे बोल ये असली कथा है आप लोग भी सुने होंगे तो वहां गए थे तो बहुत पागल लोग तो वहां तो पागलखाना है घूम रहे है तो ये भी वहां इधर घूम रहे थे सबको मिलने के लिए देखने के लिए तब दूर खड़े होकर के एक पागल ने बुलाया इनको पास से वो इन्होंने सोचा ये तो सही लगता है बाकी तो सब पागल है ये थोड़ा नॉर्मल जैसा दिखता है शायद कोई बात करना चाहता है वो पास में गया पास में गया तो तुरंत पूछा कि आप कौन है तो बोलना मेरे को नहीं जानते मैं तो भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बुआ उन्होंने इसे दिखा वो बोला ये तुम ऐसा बोलेगा तुमको इधर डाल देगी ऐसा बोला <laughs> <ये नाल देखा। laughs> मैं किसी को नहीं बाहर क्योंकि ये तो इसी मेरा अनुभव है कि ऐसा हो गया <laughs> तो यही है इसीलिए ऐसा बोलने से कम नहीं होता है लोग पागल समझेंगे ये कहते हूं कि ब्रह्मा अलग है उस अलग ब्रह्म को कभी भी आप अपने शरीर में प्राप्त नहीं कर सकते ये बोल करते हैं इसी पर एक अनुमान दिया अनुमान में उपाधि आदि है इसलिए इसको कल देखें ओ